आध्यात्म आध्यात्मरामण आध। अयोध्या भरतस्य वचो मुदि आलिंग्य मध्यम घय प्रशस विस्म वस्तम पुरे भविष्य ज्ञान चक्षुषा मिच परो भक्त श्री राबे लक्ष्मणारपे मुनीश्वर ने भरत के ये उद्गार सुनकर उन्हें हृदय से लगा लिया और पूर्वक सिर सुनकर उनकी प्रशंसा करने लगे एवं बोले बेटा अपने ज्ञान चक्षुओं से मैंने पहले ही ये होने वाली बातें जान ली थी तुम शोक न करो तुम तो लक्ष्मण की अपेक्षा भी राम के परम भक्त हो आतिथ्य कर तुम ससैन्य से तवा नद्य भुक्त ससैन्यस्व शो गाराम सन्निधि हे अनग मैं सेना के सहित तुम्हारा आतिथ्य सत्कार करना चाहता हूँ सेना सहित तुम यही भोजन करो कल राम के पास जाना यथा ज्ञापयति भवान तथेति भरतो भर ब्रवीद भरद्वाज स्पष्ट मौने होंम गृह स्थित दध्यौ कामदुधा काम वर्षुनि कामदो काम मुनि अतिज्यमधुक्स काम यथा कामलौकिक भरतजी ने कहा आपकी जैसी आज्ञा होगी वही होगा तब मुनिवर भरद्वाज आचमन कर मौन होकर यज्ञशाला में बैठे वहाँ बैठ कर उन कामप्रद मुरिश्वर ने समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले कामधेनु का स्मरण किया तब उस कामधेनु ने इच्छा इच्छानुसार संपूर्ण अलौकिक भ्रोग प्रस्तुत कर दिए भरत स सैन्य से यथेषं च मनोरथम यृप्तास्ते सर्वसैनिका वशिष्ठम पूजय्वाग्रे शास्त्र दृष्टेन कर्मणां पश्चात सैन्यं भरतया तर्पयामास योगिराट उसने सेना के सहित धरत जी के संपूर्ण मरोर्थों को इस प्रकार पूर्ण किया जिससे वे समस्त सैनिक संतुष्ट हो गए फिर उन योगिराज ने शास्त्रानुकूल प्रथम वशिष्ठ जी की पूजा की और तदनंतर सेना के सहित भरतजी को तृप्त किया तो उषिवाद आश्रमें स्वर्गसन्निभेवाद्य पुनः प्रातर्भरद्वाज सहानुज भरतस्तु कृता प्रयो राधि चित्रकूटमुप्राप्य दूरे संस्थाप्य सैनिक राम संदर्शनाकांक्षे प्रयो भरत स्वयं इस प्रकार उस स्वर्ग सजित आश्रम में एक दिन रहकर प्रातःकाल मुनिवर को प्रणाम कर उनकी आज्ञा ले भाई के सहित भरत जी रामचंद्र जी के पास चले चित्रकूट के निकट पहुँचने पर उन्होंने सैनिकों को दूर खड़ा कर दिया और स्वयं राम दर्शन की लालसा से आगे बढ़े शत्रुघ्न सुमंत्रेण गुहेन च पर तप तपस्वी मंडल सर्विन्लो निवर्तत अदृष्टारामल कीत लक्ष्मणुतम परंत भरतजी शत्रुघ्न सुमंत्र और गृह के साथ समस्त तपस्वियों के आश्रमों में खूजती कूजती फिर आए किंतु उन्हें श्री रामचंद्र जी की कुटी कहीं न मिली तब उन्होंने ऋषि मंडली से पूछा सीता और लक्ष्मण के सहित श्री रघुनाथ जी कहाँ रहते हैं उचुर रग्रे गिरे पश्चात गंगाया उत्तरे तटे विवेकतम राम सदरम रम्यम रम कानन मंडितम सफल राम रपण कदली खंड समृतम चंपके को उन्होंने कहा सामने वाले पर्वत के उस के उस ओर श्री मंदाकिनी उत्तरी तट पर बनावली से सुशोभित राम की परम रमणी एकांत कुटी है वह फलयुक्त आम्र वृक्ष पनस और कदरी खंड केले की क्यारियों से घिरी हुई है तथा उसके चारों ओर बहुत से चंपक कचनार और नाग्य के भी वृक्ष सुशोभित हैशितलोक्य मुनिभग्रत हर्षाद रघुश्रेष्ठ भुवनमार दर्श दूरा दिभासुरम शुभम राम से गेहमुनिवृंद सीवित भीक्षाग्र संलग्न सुवल कलाजिनम रामाभि भरत सहानु मुनियों के इस प्रकार बतलाने पर भरत जी पूर्वक मंत्रियों को साथ ले सबसे आगे रघुनाथ जी के निवास स्थान को चले आगे बढ़ने पर भाई के सहित भरत ने दूर ही से राम का मुनिजन सेवित अति सुंदर और भासमान सुंदर भवन देखा जिसमें वृक्ष की शाखा पर बलकल वस्त्र और मृग चर्म टंगे हुए थे और श्री रामचंद्र जी के वास करने के कारण जो परम रमणीक था ये श्रीमद आध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे अयोध्या